संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व पापी धर्मात्मा विरक्त और मुक्त होने के कारण तथा तो मोक्ष के साधनों का वर्णन राजा अधिष्ठ ने पूछा पितामह मनुष्य पापी किस प्रकार हो जाता है धर्म में किस प्रकार प्रवृत्त होता है उसे वैराग्य कैसे होता है और वह मोक्ष किस उपाय से प्राप्त करता है भीष्मज जी बोले राजन तुम्हें सब धर्मों का पता है तो भी धर्म मर्यादा की स्थिति के लिए मुझसे प्रश्न कर रहे हो अच्छा तुम आरंभ से ही मोक्ष वैराग्य पाप और धर्म के विषय में सुनो मनुष्य विषयों को ठीक ठीक जानने के लिए उनमें इच्छा पूर्वक प्रवृत्त होता है इससे जिस विषय में उसका राग होता है उसे पाने के लिए वह बहुत से काम करता है वह अपने प्रिय रूप और गंधादि का बार बार सेवन करता रहता है इससे उसका उनमें राग हो जाता है और फिर उस पर क्रमशः द्वेश लोभ और मोह का भी अधिकार हो जाता है इस प्रकार लोभ मोह एवं राग द्वेष से ग्रस्त होकर उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्ति नहीं होती केवल कपट से ही धर्म का आचरण करता है और कपट से ही धन कामना कर चाहता है, कमाना चाहता है इस प्रकार बुद्धि की कपट में प्रवृत्ति हो जाने से उसकी पाप में ही रुचि हो जाती है फिर तो यदि उसे कोई सगे संबंधी पाप करने से रोकते हैं तो वह शास्त्र के प्रमाण देकर उन्हें युक्ति युक्त उत्तर देने लगता है राग और मोह के कारण उनका तीन प्रकार का अधर्म बढ़ता है वह पाप का चिंतन करता है पाप ही बोलता है और पाप ही करता है साधु जनों को तो उसके दोष दिखाई देते हैं परंतु जो वैसे ही आचरण वाले होते हैं तो उसके मित्र बन जाते हैं उसे तो इस लोक में ही सुख नहीं मिलता और लोक की तो बात ही क्या है इस प्रकार तो पुरुष पापी बनता है अब धर्मात्मा की बात सुनो धर्मात्मा पुरुष सर्वदा कल्याणकारी धर्मों का, का आचरण करता है इसलिए उसका कल्याण ही होता है वह कल्याण प्रद धर्म के द्वारा उत्तम गति प्राप्त करता है जो पुरुष सुख दुख की पहचान में कुशल है अपने बुद्धि से पहले ही राग देशाध दोषों को देख लेता है तथा सत्पुरुषों की सेवा करता है उसके बुद्धि का साधुओं की सेवा और सत्कर्मों के अभ्यास से विकास होता है तथा तो उसे धर्म में ही आनंद आता है और धर्म ही उसके जीवन का आधार बन जाता है उसका मन केवल धर्म में प्राप्त हुए धन में ही जाता है वह जहां गुण देखता है उसी के मूल को सींचता है इस प्रकार के आचरण से पुरुष धर्मात्मा बनता है और उसे धर्म है प्राप्त होते हैं ऐसे सच्चे मित्र और पवित्र धर्म पाकर वह इस लोक में सुखी रहता है और परलोक में भी सुख पाता है ऐसा पुरुष शब्दादि पांचों विषयों पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेता है किंतु वह धर्म का ऐसा फल पाकर भी हर्ष से फूल नहीं जाता वह इससे तृप्त न होने के कारण विवेक दृष्टि से वैराग्य को ही बढ़ाता है ज्ञान नेत्र खुल जाने के कारण जब उसे काम रस और गंध में सुख नहीं जान पड़ता तथा तो उसका मन शब्द स्पर्श और रूप से भी नहीं फंसता तो वह सब कामनाओं से मुक्त हो जाता है और धर्म को नहीं छोड़ता संपूर्ण लोगों को नाशवान समझकर वह धर्म के फलभूत स्वर्ग की इच्छा को भी त्याग दे, देने का प्रयत्न करता है तदनंतर उपाय पूर्वक मोक्ष के लिए यत्नशील हो जाता है इस प्रकार धीरे धीरे मनुष्य में वैराग्य की प्रवृत्ति होती है इससे वह पाप करना छोड़कर धर्मात्मा बन जाता है और फिर मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है भरत श्रेष्ठ तो तुमने मुझसे पाप धर्म वैराग्य और मोक्ष के विषय में प्रश्न किया था तो मैंने तुम्हें अपना स्वरूप समझा दिया अतः तुम सब प्रकार की परिस्थितियों में धर्म का ही आचरण करना क्योंकि जो लोग धर्म में डटे रहते हैं उन्हें सदा रहने वाली परम सिद्धि प्राप्त होती है राजा युधिष्ठिर ने पूछा पितामह आपने उपाय से मोक्ष की प्राप्ति बताई बिना उपाय के नहीं तो अब मैं आपसे विधिवत उसका उपाय ही सुनना चाहता हूं भीष्म जी बोले महाप्राज्य तुम तरह तरह के उपायों से सर्वदा सब प्रकार के हित कर की खोज किया करते हो इसलिए तुम में यह वस्तुओं की परीक्षा करने का गुण होना उचित ही है देखो जो मार्ग पूर्व समुद्र की ओर जाता है वह पश्चिम की ओर नहीं जा सकता इसी प्रकार मोक्ष का भी एक ही मार्ग है सुनो मैं उसका विस्तार से वर्णन करता हूं मुक्ष पुरुष को चाहिए कि क्षमा को क्रोध का संकल्प त्याग से कामनाओं का भगवत ध्यानादि गुणों के सेवन से निद्रा का अप्रमाश से भय का आत्मा के चिंतन से श्वास का तथा धैर्य से इच्छा द्वेष और काम का नाश करे भ्रम मोह और संशय रूप आचरण आवरण का शास्त्र के अभ्यास से तथा लक्ष्य की विस्मृति और चित्त का अन्य विषय में चला जाना इन दोनों दोषों का ज्ञानाभ्यास से दमन करे वात पिताद जनित उपद्रव और रोगों का हितकारी सुपाच्य और परमित आहार से लोभ और मोह का संतोष से तथा विषयों का तत्व से निराकरण करें अधर्म को दया से धर्म को पालन करके आशा को भविष्य चिंतन का त्याग करके और अर्थ को आसक्ति के त्याग से जीते वस्तुओं के अनित्यता का चिंतन करके स्नेह का योगाभ्यास के द्वारा क्षुधा का करुणा के द्वारा अभिमान का और संतोष से तृष्णा का त्याग करें, तंद्रा को खड़ा होकर तर्क वितर्क को निश्चय काबू में करें, वाणी आदि बाह्य इंद्रियों का मन में मन का बुद्धि में बुद्धि का आत्मा में उसका शुद्ध चेतन परमात्मा में निरोध करे इस प्रकार मनुष्य को शांत और पवित्र होकर इस परमात्म पद का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए इसके लिए वह काम क्रोध लोभ भय और निद्रा इन पांच दोषों को छोड़कर वाणी का संयम रखते हुए अभ्यास करें। ध्यान, अध्ययन, सत्य, लज्जा, नम्रता क्षमा शौच आहार शुद्धि और इंद्रिय संयम इन सब के द्वारा मनुष्य का तेज बढ़ता है और उसका पाप नष्ट हो जाता है उसके संकल्प सिद्ध होने लगते हैं और हृदय में विज्ञान का आविर्भाव हो जाता है इस प्रकार जब वह निष्पाप और तेजस्वी हो जाए तो मिताहार करते हुए इंद्रियों को जीत कर तथा काम क्रोध को काबू में रखकर अपने शुद्ध स्वरूप को परब्रह्म पद में स्थित करने का संकल्प करे अमूढ़ता अनाशक्ति काम क्रोध को त्यागना दीनता गर्व और उद्देग से दूर रहना तथा निष्काम भाव से मन वाणी और शरीर का संयम करना यही मोक्ष का शुद्ध और निर्मल मार्ग है